भागवत महापुराण नव स्कंधा अथ त्रयोदशो राजा निमि के वंश का वर्णन श्री श्रीशुकुवाच निमृक्षाकुतन वशिष्ठ आवृत आरभ्य सत्र सोप्याहश शक्रेण प्रागृथस् भो श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षेत इक्वाकू के पुत्र थे निमि उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण किया वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं तम निवर्त्यागमश्यामी तावन मतिपा लुष्णिमासी दृहपतिपिंद्रस्या करोन्मख उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा जब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए निमि स्थल विद्वान सत्र मारभ आत्मवान ऋत्विक भीर पर स्थावन नागमद्याभता गुरु विचारवान निवि ने यह सोच कि जीवन तो क्षण है विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुजों को वर्णन कर लिया शिष्य वृतिक्रम विख्यात गुरुरागत अपश्यत पतता देहोनिमे पंडित महान गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है इसलिए इसका शरीर पात हो जाए निमि प्रतिधद सापम गुर धर्मवर्ति नवापी पतता देहो लो भा धर्मम अजानत निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह साप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था इसलिए उन्होंने भी साफ दिया कि अपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए इत्युत्सर्ज स्वदेह निविराध्यात्मको विद मित्रावरण योज्ञे उर्वश्याम प्रताम यह कहकर आत्मविद्या में निपुण्यमी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया परीक्षित इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रावरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया गंधवस्तु सुतम निधाय मुनि सत्यमा समाप्ते सत्ययागे थ देवानुचु समाघ राजा निवी के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया जब सत्र सत्ययाग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की राज्यो जीवतु देहो यम प्रसन्ना प्रभो यदि तथे त्युक्तें निमि प्रा महाभुन्मे देह बंधनम महानुभाव आप लोग समर्थ हैं यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे देवताओं ने कहा ऐसा ही हो उस समय निमि ने कहा मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए यस्य योगम नवांचंति भय का भजंती चरणाम भोजम मुनियो हरिमेध विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी सहयोग ही नहीं चाहते वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं देहम नाव रू रु शोक भयावहम सर्वत्रा से यथो तो मृत्यु माम अतः मैं अब दुख शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं वैसे ही शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है देवा उचुहो विदेहवुष्यता कामम लोचने सुशरीना अभ्याम लक्षितो ध्यात्म संसितः देवताओं ने कहा मुनियों राजा लिमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा राजकभयम नृणाम मन्यमाना महर्षिय देहम ममथो स्म निमेह कुमार समझा इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी निमि के शरीर का मंथन किया उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ जन्मना जनक शोभूत वैधेहस्तु विधे हज मिथिलो मथना जा तो मिथिला जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक विधेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ उसी ने मिथिलाी बताई तस्माधावसुतस्थ पुत्रो भुन नंदी वर्धन तथा सुखेतुस्तपी देवरा महीपते तस्म बृहद महावीर सुसुदृपिता सुधृष्टेधिष्टकेतु हरसूथ मरुस्तः परीक्षित जनक का उधा उसका नंदीवर्धन नंदीवर्धन का सुकेतु उसका देवरात देवरात का बृहद्रथ बृहद्रथ का महावीर महावीर का सुध्रिति सुध्रिति का धृष्टकेतु धृष्टकेतु का हरस्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ मरो प्रतीपकस्मातः कृतिरथो यत देवमीढ़ विश्रुत महाधृति मरु से प्रतिपक प्रतीपक से कृतिरथ कृतिरथ से देवमीढ़ देवमीढ़ से विश्रुत और विस्रुत से महाधृति का जन्म हुआ कृतिरातस्मा महारोमा ततः सुत स्वर्णरोम सुत ह्रस्वरोमत महाधृति का कृतिरात कृतिरात का महारोमा महारोमा का स्वर्णरोम और स्वर्णरोम का पुत्र हुआ ह्रस्वरोम तथा जे यथार्थम कर्ष तो महिम सीता सिराग्र तो जाता तस्मा शिविरध्वज स्मृत इसी शस्वरोमा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर हल के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई इसी से उनका नाम सिरध्वज पड़ा कुशध्वजस्त पुत्र धर्मध्वजो नृप धर्मध्वजस्तौ पुत्रो कृतध्वज मित सिरध्वज के कुशध्वज कुशधज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए कृतध्वज और मितध्वज कृतध्वजात के सीध्वज खाण्डिक्यस्तो मित ध्वजात कृतध्वज सुजन्नात्म विद्याशारद कृतध्वज केशिध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए परीक्षित केशिध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था खांडक्य कर्म तत्व भीत केशीधजा दुता भानुमान तुत्रो भूक्षतुम न स्तुत खाण्डि था कर्मकांड का मर्मज्ञ वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतुम था शुचित तस्वाज तथवत ऊर्धुकेतु सनद्वाजा अथ जो अथो अद ज्योथ पुरातुत अरिष्ट तीताजुत सुर्शक तत चिंत्रर्मिथिधिपतुम से शुचि शुचि से सनद्वाज सनद्वाजे से ऊर्धुकेत ऊर्धुकेतु से अज अज से पूर्जित पुर्जिष अरिष्टने अरिष्टने से अरिष्टनेमि अरिष्टनेमि से श्रुतायु श्रुतायु से सुपार्श्वक सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ तस्मा समरथस्तस्य सुतः सत्य रथस्तः आसी उपगुर तस्मा उपगुप्त संभव क्षेमे क्षेमधि से समरथ समरथ से सत्यरथ सत्य उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ यह अग्नि का अंश था वस्वनोथ तत्पुत्रो युद्धो यत सुभाषन सुतो जय तस्मा द्विजयोस्मात उपगुप्त का वस्वन वस्वनन्त का युयुद्ध युयुद्ध का सुभाषण सुभाषण का श्रुत श्रुत का जय जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ सुकोज्ञे वीतह्योधते सतः बहुलास्वोदते सस् कृतिर महावशी ऋत का सुनक सुनक का वीतहव्य वीतहव्य का धृति धृति का बहुलास्व बहुलास्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी एत वै मिथिलाजन्नात्म विद्याभिशारदा योगेश्वर प्रसादे न द्वंद्व मुक्ता गृह स्वपी परीक्षित ये मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्ाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे क्यों न हो याज्ञवल्क आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी यति श्रीमदभागवते महापुराणे पारमश्याम सीतायाम नवस्कंधे निमसावर्णन नाम तयोदशोध्याय